काम पूरन करो मायी प्रेरना पूरन करो माई कामना पूरन करो मायी प्रेरना पूरन करो माई की जजे मैया का के तेरे भवन की जज मैया का के तेरे भवन कहे के चार खम्बे गड़े माई कामना ना पूरन करो माई की जजे मैया सोने के तेरे भवन की जजे मैया सोने के तेरे भवन रुपए के चार खम्बे गड़े माई कामना न पूरन करो माई की जजे मैया अंधा खड़ा तेरे द्वारे नयन उसे दे दोरी माई कामना पूरन करो माई प्रेरणा पूरन करो माई की जज मैया कोड़ी खड़ा तेरे द्वारे काया उसे दे दोरी माई कामना पूरन करो माई प्रेरणा पून करो माई की ज जे मैया बजन खड़ी तेरे द्वारे की ज जे मैया मांझन खड़ी तेरे द्वारे पुत्र उस देरी माई काम ना पून करो माई प्रेर ना पून करो माई कीच जय मैया भक्त खड़े तेरे द्वारे कीच जय मैया भक्त खड़े तेरे द्वारे उन्हें दे दोरी माई कामना पूरण करो माई प्रेरणा पूरण करो